संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के, के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं एक प्रेरक कहानी ईश्वर से मुलाकात एक छोटा बच्चा था मनु मनु बहुत ही प्यारा बच्चा था उसी घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी मम्मी पापा दादा दादी हमेशा प्यार करते उसका कहना मानते लेकिन मनु था कि उसे सभी लोगों से एक ही शिकायत थी कि वे उसे हर दम कोई न कोई काम बताते ही रहते हैं। मनु होमवर्क किया कि नहीं किया मनु बैग जमाया, जमाया कि नहीं जमाया देखो, देखो मनु तुमने, तुमने, तुमने खाना नहीं खाया ठीक से चलो ये, ये बची हुई रोटी भी खा लो और मनु उनकी इस बातचीत से पूरी तरह से उखड़ जाता वह नाराज हो जाता आखिर मनु सोचने लगा कि ईश्वर ने ऐसी कैसी दुनिया बनाई है जिसमें उसे हमेशा बड़ों का कहना मानना ही पड़ता है जब देखो, देखो तब, तब मम्मी पापा, पापा दादा दादी उसे किसी न किसी बात, बात के लिए रोकते टोकते ही रहते हैं। मैं ईश्वर से मिलूंगा और उनसे मिलकर कर, शिकायत करूंगा कि आपने ये कैसी दुनिया बनाई है और, और फिर और एक दिन मनु ने मन बना ही लिया ईश्वर से मिलने का क्या पता ईश्वर से कब तक मुलाकात हो हो सकता है शाम भी हो जाए और यही सोचते हुए मनु ने अपने साथ कुछ नाश्ता और पानी की बोतल भी रख ली। चलते चलते मनु पहुंचा एक पार्क में वह पूरी तरह से थक गया था इसलिए उसने पार्क की एक बेंच में बैठने का मन बनाया उस दिन रविवार होने के कारण पार्क में थोड़ी बहुत भीड़ भी थी बच्चे, बच्चे यहाँ, यहाँ वहाँ खेल, खेल रहे थे, थे। मनु, मनु एक, एक बेंच, बेंच पर बैठ गया, बैठ गया। थोड़ी देर तो वह बच्चों का खेलना देखता, देखता रहा और, और फिर उसने, उसने अपना बैग खोला। उसमें से उसने, उसने चिप्स निकाले और खाना शुरू किया थोड़ी देर बाद देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसी बेंच के एक कोने में आकर बैठ गए हैं। उनके माथे पर पसीना है और वे काफी थके हुए दिखाई दे रहे थे मनु ने एक मुस्कान बिखेरते हुए अपना चिप्स का पैकेट उनके सामने कर दिया भोली से बच्चे की मुस्कान देखकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उन्होंने पैकेट में से एक चिप्स निकाल लिया थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने मनु से उसका नाम पूछा और फिर बातचीत करते हुए जान लिया कि मनु अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ पार्क में बैठा है वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने घर वालों से नाराज होकर ही यहाँ आए हुए थे वे अपने जीवन से बुरी तरह से दुखी थे निराश थे हताश थे क्योंकि घरवाले उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे उनकी पूछ परख करने वाला घर में कोई नहीं था खाना खाया तो खाया नहीं खाया तो कोई मान मनुहार करके खिलाने वाला नहीं था ऐसे में दोनों की पीड़ा एक सी हो गई थी वह बुजुर्ग भी शायद ईश्वर की तलाश में ही निकले थे या यूँ कह लो की एकांत में ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए ही वहाँ आकर बैठे थे और ऐसे में मनु से मुलाकात हो गई। उन्हें लगा कि मनु का इस तरह घर से एकाएक चले आना घर वालों को परेशान कर देगा वे चिंता में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने मनु को समझाना शुरू किया देखो बेटे मम्मी पापा से नाराज होकर इस तरह घर से दूर नहीं भागा करते वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए तो तुम्हें छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं ताकि तुम तो सारी चीजें सीख जाओ इसलिए अपनी मम्मी पापा को गलत मत समझो उनके पास जाओ अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम यहाँ वहाँ दौड़ते फिरो। अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है बहुत बड़ा आदमी बनना है और इसके लिए तुम्हें माँ बाप का सहारा भी चाहिए चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ दो तीन घंटे बाग में टहलने के बाद अब मनु को भी लगने लगा था कि मुझे घर वापस जाना चाहिए उसे मम्मी की बड़ी याद आ रही थी और फिर उस दादाजी ने उसे अपने साथ ले जाकर उसके घर छोड़ दिया घर वाले मनु के चले जाने से बहुत दुखी थे वे परेशान होकर यहाँ वहाँ उसे खोज रहे थे मनु को दादाजी के साथ आया देखकर वे लोग बड़े खुश हो गए दादाजी को भी घर में बिठाया उनका आभार व्यक्त किया नाश्ता पानी करवा के उन्हें विदा किया बुजुर्ग व्यक्ति ने घर जाना ही उचित समझा और वे टहलते हुए घर आ गया रात को मनु ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मम्मी मैं पता है आज ईश्वर की खोज में गया था कि ईश्वर मिलेगा और उससे मैं बहुत सारी बातें करूंगा और जानती हूं मम्मी मुझे ईश्वर मिल भी गए अच्छा कहां मिले तुम्हें ईश्वर और कैसे दिखते है तो मम्मी मैंने, मैंने सोचा था, था कि ईश्वर बहुत सुंदर होंगे लेकिन वे तो, तो सुंदर होने के साथ साथ, साथ, साथ बड़े बूढ़े भी, भी थे वे मेरे साथ, साथ कितनी, कितनी देर, तक देर तक रहे उन्होंने, उन्होंने मेरा, मेरा ध्यान रखा आ, मुझे बहुत सारी बातें समझाई मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में ईश्वर मिल गए मम्मी दूसरी तरफ वह बुजुर्ग व्यक्ति जब रात को सोने से पहले अपनी डायरी लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा मैं ईश्वर से अपने दुख-सुख कहने के लिए आज एकांत की खोज में पार्क में गया था वहाँ मेरी मुलाकात ईश्वर से हुई मुझे लगा था कि ईश्वर दिखाई नहीं देते लेकिन आज मैंने ईश्वर को देखा बिल्कुल करीब से देखा वे बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हैं, उसकी भोली मुस्कान में बसते हैं। मैं इस ईश्वर को देखकर बहुत खुश हुआ इस तरह से दोनों ने अपने अपने ढंग से ईश्वर की रचना की और उसे अपने मन में बसा लिया तो मित्रों ईश्वर हमारे आसपास हमारे भीतर है हम जैसी भावना रखेंगे उसी भावना के साथ वे हमें दिखाई देंगे महसूस होंगे इसलिए हमेशा दूसरों का भला करो पूरे दिन में कोई एक काम ऐसा करो कि जिससे तुम्हें अंदर से खुशी महसूस हो तुम्हारे चेहरे पर आती ये मुस्कान ही वास्तव में ईश्वर से साक्षात्कार है अभी आप सुन रहे थे प्रेरक कहानी ईश्वर से मुलाकात वाचक स्वर भारती परिमल